भाष्यो मंडे भगवानी मूर्ति वेद विभागि व्योमेहाय लक्षिणा मूर्त नम ओ सामवेद तलवकार इसमें प्रथम और द्वितीय खंड में विद्या ज्ञान का विचार हो गया केने शम पतती प्रेषित मनह वहाँ से प्रश्न आरंभ होकर के प्रतिबोध विदितम मतम यहाँ तक उत्तर हो गया और अंतिम मंत्र में यह चेद अवेदित उसमें फल कथन भी हो गया प्राप्त कर लिया तो क्या लाभ होगा नहीं कर पाएगा तो क्या हानि होगा ये भी कहा गया अभी आगे का जो ग्रंथ आ रहा है उसमें आख्याय का आरंभ हो रहा है ये आख्यायी का किसके लिए भाष्यकर उसके लिए पांच हेतु दिए हम लोग कल तीन हेतु देखे थे अत्यंत तो अविदित आत्म तत्व तो अगर हो जाएगा तो फिर ये कभी ज्ञान इसका होगा नहीं तो नहीं है ऐसा कभी मंदोबुद्धि को निर्णय मतलब इस प्रकार के उसको भाव न हो जाए आगे ग्रंथ के द्वारा उसको कहा जाएगा कि वही परमात्मा ईश्वर रूप से ये पूरा जगत का नियंता है देवताओं को जय कराता है और अशुरुओं को पराजय करवा देता है अथवा द्वितीय हेतु तो आगे आगे ग्रंथ क्यों आ रहा है इसके लिए ब्रह्म विद्या की स्तुति होगी जो ये ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेता है जैसे यहाँ दिखाया जाएगा अग्नि वायु इंद्र इत्यादि वो सब महान हो जाते हैं प्रसिद्ध मतलब श्रेष्ठ होते हैं अथवा ये ब्रह्म विद्या दुर्विज्ञ है इसलिए इसके प्राप्ति के लिए यत्न अतिशय आवश्यक है ये कहने के लिए यह हो गया सब गौण तात्पर्य आगे का ग्रंथ क्यों आ रहा है इस हेतु से तीन हेतु कह दिया गया ये हेतु गौण है आगे टीका में कहते हैं अभिप्रेतं तात्पर्यम् आह आगे का ग्रंथ क्यों आ रहा है उसका वास्तव तात्पर्य कहते हैं अभिप्रेत तात्पर्य तीन नंबर टिप्पणी दे दियो अभिप्रेत मुख्यम आगे का ग्रंथ का मुख्य तात्पर्य वक्ष्यमाणी भाष्य में वक्ष्यमाण उपनिषद विधि परम उपनिषद एक नंबर टिप्पणी दे दिए उपास आगे उपासना कहा जाएगा ये 31 मंत्र में आएगा इति उपा, उपासना का विचार होगा वहाँ वो उपासना विधि करने के लिए ये आगे का ग्रंथ अर्थात यहाँ से अभी तो त्रयोदश मंत्र पूरा हुआ चतुर्दश से लेकर के आगे का पूरा ग्रंथ ये उपासना विधान करने के लिए ही है टीका में उत्तम अधिकारी गोचरम अविशयम ब्रह्मत्मता ज्ञानम पूर्वत्र उत्तम उत्तर तो मंदागोचर स्रगुण ब्रह्म वक्षते वक्ष्योचर उतम का जो गोचर गोचर गोचरार्थ जो उद्देश्य विषय विषय अर्थ जो उद्देश्य पांच नंबर टिप्पणी दे दिए दिशय तो उत्तर अधिकारी का ये उद्देश्य है और ये अविषय है अर्थात तो विदि इसका ज्ञान नहीं होता है अविषयत्वेन इसको टिप्पणी में कहते हैं ब्रह्मात्मनो यत्र विषयतया न भानम जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी उसमें ब्रह्मा वही आत्मा है और वो विषय बनकर के भानन नहीं होगा वृत्ति होती है और वृत्ति में जैसे हम घटाकार वृत्ति होती है तो घट्ट को जानते हैं वहाँ घट हमसे भिन्न है उसको कहते हैं विषयत्व हम जानते हैं किन्तु यह वृत्ति जब ब्रमाकार वृत्ति उसमें विषय हमसे भिन्न तवन ज्ञान नहीं होगा अहम इतने ही अनुभव आएगा अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञानम ब्रह्म वही आत्मा है इसका ज्ञान अविषयत्व न पूर्वोत्तर पूर्वत्र उत्तम कहा गया तो ये उत्तम अधिकारी का ये बात हो गया अर्थात जिनको साधन चतुष्टय दृढ़ है तो उनके लिए उतने में ज्ञान हो जाएगा उत्तरत्री गोचरम गोचर अर्थात तो उनका उद्देश्य चार नंबर टिप्पणी में दे दे थे उत्तमाधिकारी गोचरम अर्थात तन निमित्त तद उद्देश्यकम इति उनका उद्देश्य है उत्तम का उद्देश्य है वही अभिषय ब्रह्म अगे मंदाधिकारी गोचरम सगुण ब्रह्म उपासन बक्ष्य सगुण ब्रह्म का उपासना करेंगे उपासना करने से चित्त एकाग्र होता है चित्त एकाग्र होने से ब्रह्म ज्ञान होगा ये कल्पतरुकार इसको कहते हैं कल्पतरु अर्थात भामती का टीकाकार ब्रह्म सूत्रों के ऊपर वाचस्पति जी का टीका है भामती उसके ऊपर टीका है कल्पतरु वो कहते हैं कि जब पूर्व पक्ष से शंका आता है ये तो ज्ञान है उपनिषद इसमें उपासना का विधान क्यों हुआ है तो वहाँ वो दो श्लोक देते हैं पंचदेशकार भी कहे हैं उपासत एवेत्र ब्रह्मशास्त्रे भी चिंतीता प्रागनाभ्यासिन्न पश्चात ब्रह्माभ्यासेन तद भवे ऐसे पंचदेशकार कहते हैं ब्रह्मशास्त्र में ये ज्ञान कांड में भी उपासना का विचार हुआ है जो लोग प्राग अनभ्यान है जो लोग पहले उपासना नहीं किए हैं ये ब्रह्म विचार करने का समय में जो उपासना कांड सब आता है इसका विचार से उन्हीं का उपासना ये हो जाता है और उपासना का प्राग जो लोग पहले नहीं किए हैं अभी उनका हो जाएगा ब्रह्म विचार से किन्तु तो इसकी आवश्यकता कल्पतरुकार कहते हैं निर्विशेषण परम साक्षात् साक्षात्म अनश्वरा ये मंदास्ते अनुकते सबिशेष निरूपण निर्विशेष परम ब्रह्म वो निर्विशेष है कोई विशेष नहीं है निर्विशेष ब्रह्म का वृत्ति कर अगर चित्त बिल्कुल मल रहित हो गया वासना रहित हो गया तभी वो निर्विशेष ब्रह्म का वृत्ति कर पाएगा पहले बुद्धि में कुछ पदार्थ आए तब तो विषय को बुद्धि करेगा ये पदार्थ हम देखे भरत जी महाराज जो ऋषिकेश का कहते देखे देख लिए तो तदाकार वृत्ति हो जाएगा इसी प्रकार की निर्विशेष ब्रह्म का वृत्ति बनाने के लिए हमको पहले हमारा बुद्धि उसको ग्रहण करना चाहिए बुद्धि में अगर किसी प्रकार की मल है तो वो शरीर मनो बुद्धि इत्यादि के साथ आध्यात्मिक करवाएगा मैं कहने से उसी को लेगा तो जब अहमकार वृत्ति कहा जाएगा वो किसी ना किसी के साथ आदत में करके वृत्ति करवाएगा तो जो लक्ष्यार्थ है उसका वृत्ति नहीं करवा पाएगा वास्तविक निर्विशेष है वो परम ब्रह्म साक्षात कर तुम अनिश्वरा अनिश्वरा असमर्था जो लोग नहीं कर पाते हैं ते मंदा अनुकम्पियंत सविशेष निरूपणे श्रुति में सविशेष ब्रह्म का निरूपण के द्वारा उनके ऊपर श्रुति अनुकंपा करती है सविशेष निरूपण होने से क्या होगा वसीकृत आगे वो सविशेष ब्रह्म का निरूपण हुआ तो उसका उपासना करेंगे वशी कृत मन से सगुण ब्रह्मशीलना सगुण ब्रह्म से शीलनात्पासना मन वशी कृत मन बस में आ जाएगा अर्थात विक्षेप दूर हो जाएगा चित्त एकाग्र होगा तदेव आविर्भव साक्षात्पाधिकल्पन उपाधि कल्पनम अपेत जिसमें उपाधि का कल्पना नहीं है निर्विशेष तदेव साक्षात आविर्भवित उनका ब्रमाकार फिर हो जाएगी अर्थात ये उपासना करने से आगे चित्ते एकाग्र होकर के ब्रह्माकार हो सकती है इसलिए यहाँ की परंपरा में जो महिमना इत्यादि सब कहा गया है सुबह रुद्री पाठ इत्यादि कहा गया है वो सब यही उपासना है ये सब जब हम श्रद्धा के साथ करते रहते हैं धीरे धीरे फिर चित्त अपने आप एकाग्र हो जाता है और कुछ लोग जप इत्यादि तो यहाँ नहीं करते कुछ लोग करते होंगे अर्थात तो बहुत ज्यादा नहीं करते हैं शास्त्र का अध्ययन में विचार में लगे रहे सुबह शाम जितना उपासना हो गया उतना ही बहुत है और अधिक आवश्यक नहीं है तो ब्रह्म उपासनम बक्षते आगे ग्रंथ में वो कहा जाएगा तत्परम टीका में तत्परम बक्ष्यमाणम सर्व वाक्य जातम स्पष्ट विधि दर्शनार्थ तत्परम अर्थात उपासना विधि परम वक्ष्यमाण सर्व वाक्य जातम चौदह से लेकर के बत्तीस पर्यंत ये पूरे वाक्य उसी विधि के लिए है क्यों कहते हैं स्पष्ट नंबर टिप्पणी तश आदेश और कहा जाएगा इति तश आदेश इत्यादि शेष विधि कोई विधि किया जाता है तो उसमें विधि में तीन अंश ऐसे माने जाते हैं किम भावयेत केन भावयेत और कथुम भावयेत कहीं विधि जैसे पिता कह दिए पुत्र को कि किस्टम भिन्न इस प्रकार कह दे भिन्धि काष्ट का भेदन करो आ, उस आ, अभी इससे पता चल गया कि किम भावयेत क्या करना है मेरे को कह, कह दिया गया ना का भेदन करे तो उद्देश्य क्या है ये तो पता चल गया किंतु कैन भावित हम इसको किसके द्वारा भेदन करेंगे कारण क्या होगा उसके लिए कहते हैं आगे कहते हैं कुठारे न छिंदया कुठार के द्वारा छेदन करे तो कुठार के द्वारा काष्ट का छेदन करे इतना ज्ञान हो गया और जिस जो कभी देखा नहीं कि कुठार कैसे उसका व्यवहार होता है तभी तो कुठार से का छेदन कर देगा नहीं कर पाएगा तो पूछेगा कि फिर कथम भाव कुठार के द्वारा काष्ठ का छेदन कैसे करे उसको फिर बताना पड़ेगा उद्यमन निपातन ये जो उद्यमन निपातन ये करण का सहकारी है काष्ठ छेदन में करण कौन हुआ कुठार कुठार के साथ उद्यमन निपातन सहकारी बनेगा तभी तो काष्ठ का छेदन होगा नहीं तो कुठार विद्यमान है तो भी काष्ठ का छेदन नहीं हो पा रहा है ये जो सहकारी इसको कहते हैं इति कर्तव्यता इति अर्थात तो अने प्रकारेण कुठारेण काष्ठम छिंदया तो कथम के न उसको दिखा देंगे अने प्रकार इस प्रकार की ये जो दिखा दिए ये कोई मुख्य कर्म का अंग नहीं है केवल बता दिया कि आपका जो करण है उसके साथ ये साथ में मिलना चाहिए तभी तो क्या होगा आपका फल सिद्धि करवा देगा साध्य सिद्धि करवाएगा इसी प्रकार की उपासना का विधि कर दिए और ये उपासना अभी विधि हो जाने के बाद फिर भी वो नहीं करता है और उसके एक सहकारी चाहिए कुठारा हो जाने पर भी छेदन नहीं होता जैसे सहकारी चाहिए इस प्रकार विधि हो जाने पर भी और एक सहकारी चाहिए वो सहकारी क्या है कहते हैं अर्थवाद अर्थवाद आकर के प्रशंसा कर देगा प्रशंसा होने से वो जो नहीं करता था अभी उसमें बल आ जाएगा ये करने से तो जल्दी हो जाएगा फल मिल जाएगा ये फलो मिल जाएगा ये अर्थवाद प्रायस आख्यायिका के द्वारा कहा जाता है प्रशंसा जब करेंगे तो किसी व्यक्ति ऐसे किया था उसको ये फलो मिला था इस प्रकार कहने से प्रशंसा थोड़ा ग्रहण हो जाता है इसलिए आख्याय का ये कहा जाता है टीका में उसको टिप्पणी में कह दे, दिए विधे कर्तव्यता अर्थवाद ये जो अर्थवाद होते हैं, ये विधि का सहकारी बनते हैं, इसको इथि कर्तव्यता कहा जाता है सुनने पर भी अगर वो प्रवृत्त नहीं होता तो इति कर्तव्यता वाक्य आता है जैसे दृष्टान्त देते हैं आ, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिका जो ऐश्वर्य चाहता है वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलोभन करे अर्पण करे सुन लिया किंतु भूति तो चाहिए किंतु आलस्य प्रमाद थोड़ा है उसके प्रवृत्त नहीं हुआ आगे वाक्य है वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता वायु शीघ्रगामी देवता है ये वाक्य सुनने से उसको अभी निश्चय हुआ फल तो शीघ्र मिल जाएगा क्योंकि वायु देवता बिल हम वो नहीं करते है तुरंत प्रवृत्त हो जाएगा ये जो वायु देवता इसका विधि में कोई साक्षात कोई प्रयोजन नहीं है ये केवल यजमानों को प्रवृत्त करवा दिया उसका आलस्य का निराकरण करके प्रवृत्त करवा दिया इस सबको कहते है विधि का सहकारि इसको इति कर्तव्यता कहा जाता है अर्थवाद वाक्य कहा जाता है इसको विधि कर्तव्यता अर्थवाद सापेक्ष इसी प्रकार की जो आख्यायिका आएगा ये अर्थवाद वाक्य है का ये सहकारी है उपासना विधि का सहकारी अत अत्र तात्पर्य ये जो विधि उपासना विधि में ही तात्पर्य है और अर्थंतर तात्पर्य प्रदर्शन तु संभावना मत्रेणी द्रष्टव्य बाकी जो पहले तीन तात्पर्य कह दिया गया आगे का ग्रंथ क्यों आ रहा है तीन हेतु दे देते हैं वो सब तो संभावना मात्र ये सब भी हो सकता है इसलिए आगे का ग्रंथ आ रहा है किंतु मुख्यतः है कि उपासना विधि दिखाने के लिए आगे का ग्रंथ भाष्य में अच्छा वक्ष्यण उपनिषद विधि परम वर्व सर्व अर्थात चौदह मंत्र से लेकर के बत्तीस मंत्र पर्यंत पूरा वही है अर्थात आख्यायिका और उपासना इस प्रकार की दो भाग नहीं ही ही है सभी उपासना है अथवा और एक विकल्प है कि ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणीना कर्तृत्वाद्यभिमा मिथ्याशनाथ व आख्यायिका आख्यायिका कहने का और कारण ये भी हो सकता है कि जब तक ब्रह्म विद्या नहीं होती है ये आदि अभिमान मिथ्या है ऐसा वो निश्चय नहीं होता है ब्रह्म विद्या व्यतिरेक ज्ञान जब तक नहीं होता है कर्तत्व आदि अभिमान जो प्राणियों का स्वाभाविक है ये मिथ्या ये पता नहीं चलता ये लगता है कि यही सत्य है मैं करता हूँ मैं भूखता हूँ ये सब सत्य लगेगा जब ब्रह्म ज्ञान होने से ये निश्चय हो जाता है कि ये सब मिथ्या है ये दिखाने के लिए दर्शनार्थम व आख्यायिका ये आगे का कथा उसलिए पांच हेतु हो सकते हैं आगे के आख्यायिका क्यों कहा गया है यथा देवान जय जयादि अभिमान तदवत ये देवता लोग असुरों के ऊपर जीत लिए जय प्राप्त कर लिए करके अभिमानी हो गया अधिक अभिमानी तो थे अभी और एक उसमें तो ना मेडल लग गया हम लोग जीत लिए तो ये जो जीत लिए उनका अभिमान और बढ़ गया तो इसी प्रकार की जब फिर ज्ञान हुआ कि नहीं नहीं ये तो वास्तविक ब्रह्म का ही विजय है उनका अभिमान नाश हुआ तो ब्रह्म का ज्ञान होने से ये कर्तृत्व भोक्तृत्व इसमें मिथ्या ऐसे सिद्ध होता है ये बताने के लिए आगे का आख्यायिका आगे मंत्र आ रहा है ब्रह्म दोजि तस् ब्रह्मणो विजये देवा आए, स्माकम् अमह्य त्यंतास्माकवाय विजयकवाय महिमेती ब्रह्म है दवेभ्यो विजिगे ब्रह्म देवताओं के लिए जीता जिता चतुर्थी कहते हैं अर्थात देवताओं के लिए चतुर्थी बीजे में धातु हो जाएगा जी जय जाए। तो इसमें ये का का रूप हो जाएगा प्रथम पुरुष जिज्ञे ये जिजे धातु जी जिजे होना चाहिए था सन लिट और जे है सन पर में रहे अथवा तो लिट पर में रहे तो जे है जी को एक कुत्व हो जाता है ब्रह्म जीता देवताओं के लिए तस् है विजये जीत वास्तविक तो ब्रह्म का हुआ ब्रह्म का विजय में देवा अमहिय देवता अमहियंत अर्थात महिमा को प्राप्त किए जैसा कहते ना ये जब ये निर्वासन आता है ना नेताजी कोई जीतते होंगे वो तो दिखते नहीं कहाँ कौन जीतता है किंतु ये जो पीछे चलने वाले होते हैं वो बहुत उछल कुछ ज्यादा करते हैं, फटाखा फूटते हैं करते हैं तो ये सब ये पीछे चलने वालों का ही ज्यादा आदत है ज्यादा हल्ला गुला करना देवा अमहिंत जीता तो ब्रह्म ये लोग सब महिमा को प्राप्त किए करके आगे क्या अभिमान किए ते अक्ष तो वो लोग इस प्रकार के विचार करके इक्षण किए अर्थात अभिमान अपने में लाए अस्माकम एव अयम विजय लोग कहते हैं हम लोग उद्यम किया इसलिए हमारे नेताजी अब जीत गए तो ठीक इसी प्रकार की स्वाभाविक है अस्मा कम एव अयम विजय ये विजय हम लोगों का है अस्माकम एव अयम महिमा क्योंकि विजय हम लोग का है तो महिमा ये जो प्रसिद्धि ये भी हम लोगों का ही होगा भाष्य में यथोक्त ब्रह्... य... ब्रह्म यथोक्लक्षण परम ह किल देभ्यो अर्थयिजे जय लवत्त दवा नाम असुराण संग्रा सूराजरातीन ईश्वरसेन दो जत्फल प्रायछत जगत स्थेमे ब्रह्मा ब्रह्म यथोक्तक्षण यथोक्तक्षण द्वितीय मंत्र में कहा गया था स्रोत्र इत्यादि एक नवटिपणी यथोक्तक्षण परम ओ ब्रह्म परम ह हल ह का अर्थ मंत्र में है ह ह का अर्थ किल ब्रह्मशब्द का अर्थ कह दी यथोक्तक्षण परम परम ब्रह्म लेना है अपर ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भश्वर इत्यादि किल का अर्थ किल किल का अर्थ है ये करने के लिए देवेभ्यो मंत्र में है उसका अर्थ देवेभ्यो देवे यह देवताओं के लिए इसमें बड़े महारे जी कह दिए तादर्थी चतुर्थी बीजी गे, बीजी गे, लिट का रूप हुआ इसलिए कहते हैं जयम लब्धव जयम लब्धव्द लब्धव्ध का कर्ता कौन हो जाएगा जय प्राप्त किया किसने ब्रह्म लब्धवध एक है ब्रह्म किस में जय हुआ कहते हैं देवानम असुराणाच संग्रामे क्या है देवानम देवा दो दकार चाहिए अच्छा उसमें एक है लब्धवध देवानम ऐसे पाठ चाहिए लब्धब्द आगे देवानम तो दो दकार हो जाएगा लब्धब्द देवानम ना नब्धबद देवान क्यों ब्राह्मण नपुंसक है ना इसलिए लब्धबद्ध देवानाम होगा नपुंसक होने से लब्धबद्ध पुंगलिंग होता तो क्या बनता लब्धवान अभी ब्राह्म नपुंसक है इसलिए लब्धबद्ध हो जाएगा लब्धबद्ध देवानां असुरानां च संग्रामे देवता और असुरों का संग्राम में ब्रह्म विजय को प्राप्त किया करके क्या हुआ सुरान जित्वा असुरों को जय करवा करके जगत अरातीन ईश्वर सेतु भेत्रीन जगत का अराती अराती अर्थात तो शत्रु तो जगत का जो अराती है वो सब जगत का शत्रु क्यों है कहते ईश्वर का जो सेतु है सेतु अर्थात व्यवस्था जैसे जल को व्यवस्था बनाने के लिए सेतु बनाते हैं और जल का व्यवस्था बनाने के लिए जल तो नदी में बह रहा था अभी उसका व्यवस्था बनाएंगे इतना नदी में जाना चाहिए इतना खेती में जाना चाहिए व्यवस्था व्यवस्था बनाने का उसको सेतु कहते हैं किस प्रकार की ईश्वर का सेतु ईश्वर का सेतु अर्थात तो वर्णाश्रम इत्यादि का रक्षा के द्वारा ये जगत का स्थिति ईश्वर सेतु इसका बेहतरीन बेहतरीन अर्थात तो भेदन करने वाले नाश करने वाले असुरान जित्वा, हाँ, जित्वा भाष्य में रहा असुरान जित्वा असुर कौन है कहते हैं जगत और आती जगत के शत्रु ईश्वर सेतु का ईश्वर का जो व्यवस्था है जगत विषय में उसका नाश करने वाले ईश्वर का ये व्यवस्था है सेतु क्या है टीका में कहते हैं ईश्वर सेतवो अर्थात सेत तो मर्यादा वर्णाश्रमादि धर्मास वर्णाश्रम धर्म यही ईश्वर का मर्यादा है गीता भाष्य में भगवान भाष्यकार प्रथम कह देते हैं ये बात परमात्मा क्यों ये अवतरण करते हैं? अवतार क्यों लेते हैं कहते हैं ये जगत का ये जो मर्यादा है इसको रक्षा करने के लिए तद भेदकान टीका में आगे है तद भेदकान ईश्वर का जो सेतु है वर्णाश्रम मर्यादा है उसका नाश करने वाले असुर होते है इनको जगतराधीन असुरान जीतवा देवेभ्यो जयं तत्फल चेवताओं देवेदी चतुर्थी देवताओं को जय और जय का फल भी ये प्रायछत दिया जय का फल के महिमा प्रसिद्ध नहीं तो अपना पदच्युत तो हो जाते थे अभी देवता जय को भी प्राप्त किए और उसका फल भी उनके पास फल भी मिला अर्थात उनका वो बना रहा प्रायछत ऐसे ब्रह्म दिया क्यों स्थेमने।, स्थेमने में धातु है ना ना, ना अच्छा यहाँ वास्तविक प्रत्यय हो गया इमनिच स्था से इमनिच नहीं होगा क्योंकि स्था तो एक धातु है तो ये इमनिच त्धित है त्वित होगा तो स्थिर से होगा स्थिर होने से स्थिर को स्थ आदेश हो जाएगा प्रिय स्थिर स्थिर बहुल गुरु वृद्ध त्रिपुर दीर्घ वृंदारकाणम प्रस्थ स्वंत गर्वर्षि त्रभद्राघी वृंदा ऐसे सूत्र है तो स्थिर को स्थ आदेश हो जाएगा आगे इमनिच स्थेमन प्रतिपदिक हो गया चतुर्थी स्थेमने इमनिच नहीं करके अगर त्व प्रत्यय करेंगे तो स्थिरत्व स्थिरत्वाय स्थेमने का अर्थ हो गया स्थिरत्वाय जगत का स्थिरता के लिए टीका में कह दिए जगत स्थेमने स्थर्याय स्थर्य में क्या प्रत्यय हो गया गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य भाव अर्थ में होता है स्थेमने अर्थात तो स्थैर्याय स्थिरत्वाय आगे भाष्य में तस् किल ब्राह्मणो क्या चीज दो नंबर देवेभ्यो अर्थाइति अन्यो इति तादर चतुर्थी इति सूचित जो मंत्र में दे ना इति अच्छा आगे ई है ना इसलिए और हसीच नहीं लगेगा तो देवे भ्यो हो जाएगा देवे भ्यो वो कार्य नहीं रहेगा देवे इति अच्छा देवे भ्यो अनैन देवे भ्यो इति अगर इसको प्रतीक न प्रतीक नहीं है तो देवेभ्य अर्थात तो शब्द स्वरूप बताने के लिए नहीं ऐसे नहीं बड़े मारे तो इति लिखे है ना तो देवे ही रहेगा हसीच पर में हस नहीं है तो हसीच नहीं लगेगा आगे भाष्य में तस्यह किल ब्रह्मणो विजये देवा अग्नियादयो अमीयंत महिमान प्राप्तवंत सदा आत्मस प्रत्यगात्म ईश्वर से सर्व्रियाल संयोजु प्राणीना सर्वशक् जगत स्थिती अय जो महिमा ते देवा ईंत ईक्षित अग्न्यादि स्वरूप अस्माकमेव अयम् अय अस्माकम् ए एवाय महिमा अग्नि लक्षणो जयो जय अस्माभिर अनुभुयते, प्रत्यगात्म अग्निवायवादीद्रवादों फलभूत अस्मास्मत्त्यगात्मूत ईश्वर कृतवाक्य हो गया अतिमत किल मंत्रह किल अवधारण करने के लिए ब्रह्मणो विजये ब्रह्म का हुआ विजय किंतु देवा अग्न अमहिया महिमन प्राप्तु से, से महिमन प्रतिपदिक बनेगा द्वितीय अंत हो गया महिमन प्राप्तवंत महिमा अर्थात प्रसिद्धि को प्राप्त किए विभूति महिमा शब्द का अर्थ है विभूति विभूति को प्राप्त किए तदा आत्म, तद आत्मस प्रत्यगात्म ईश्वर से जयो महिमा च इति चजानता तद आत्मसठस यहाँ तदा नहीं तद आत्मसठस तदर्थ तेसाम तेजा आत्मसठस उनका आत्मा में जो सम्यक स्थित है आत्मा अर्थात अंतकरण ये जो देवता देवतालोक से महिमा को प्राप्त किए उनका अंतकरण में जो विद्यमान है तो कौन कहते हैं प्रत्येगात्मा वो प्रत्येगात्मा कौन है ईश्वर वो कौन है सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्व क्रिया फल संयोजितु प्राणी प्राणियों का सारे क्रिया फल का संयोग कराने वाला वही है परमात्मा फल देते हैं ब्रह्म सूत्र में है अत फल फल मत उपत्ति है अतः अर्थात परमात्मा परमात्मा से ही फल की प्राप्ति होती है सर्व क्रिया फल संयोजितु प्राणी नाम वाक्यांश है जैसे सर्वज्ञ इसी प्रकार की यहाँ प्राणी नाम सर्व क्रिया फल संयोजितु प्राणियों का सारे क्रिया का फल परमात्मा कैसे दे देंगे कह दे सर्वशक्त है तो ईश्वर हो गया सर्वशक्ति ही कैसे विग्रह कहेंगे तो ईश्वर को कैसे कहेगा सर्वा सर्वा हो जाएगा सर्वा शक्तिर शक्ति स सर्वशक्ति तस् सर्वशक्ति आगे कहते है जगत स्थिति चिकीर्सो ये भी एक वाक्यांश है जगत का स्थिति को चिकीर्षो अर्थात कर्तुम इच्छु चिकीर्सोर षष्ठी है ना चिकित्सु जगत का स्थिति बने रहे ऐसा जो करने के लिए इच्छा कर रहा है चिकित्सो उनका ये सब षठी हो गया आत्म संस्थस्य ले करके प्रत्येगात्म ईश्वर से सर्वज्ञ से प्राणीना सर्व क्रियाफल संयोजय जगत स्थिति चिकित्सो सब षष्ठी अंतर उन्हीं का अयम जयो महिमा च तो वो कौन है वास्तविक वो ब्रह्म है तो का जय और महिमा हुआ इति अजानत इस प्रकार की नहीं जानते हुए ते देवा बनता। वो देवता लोग अनुभव किए विचार करके निश्चय करके इस प्रकार के उनको अनुभव हुआ लगा क्या लगा अग्नियादि स्वरूप परिचिनात्मक ऋतु अग्नि आदि स्वरूप उसे परिचिन जिनका आत्मा अर्थात अपने आपको वही मानते हैं अग्नि आदि स्वरूप परिचिन्नात्मा कृत देवा जस का रूप है ऐसे जो देवा ते देवा इ्षितवंत अभी वो देवता जो लोग इस प्रकार के अभिमान किए उनका वास्तव अभी क्या स्वरूप है कते अग्नि आदि स्वरूप से परिचिन अपने आप को मानते हैं कृत जस है वो लोग अस्माकम एव अय विजयः ये विजय तो हम लोगों का ही हुआ अस्माकम एव अयम महिमा हम लोगों का ये महिमा महिमा अर्थात ये भूति ऐश्वर्य जो सब हमारा बना रहा ये हम लोग के द्वारा ही प्राप्त हुआ <coughs> अग्नि वायु आदि लक्षणों जय फलभूत जय फलभूत क्या है कहते महिमा वो क्या है कहते अग्नि वायु अग्नि वायु इंद्रत्व आदि लक्षण अग्नि वायु इंद्रत्व ये उनका जय फल कहते हैं, पहले तो थे अग्नि वायु इंद्र ऐसे पहले थे किंतु फिर ये जय फल क्या हुआ कहते हैं कि पूर्व में भी वो था अभी फिर दोबारा पांच साल के बाद फिर निर्वासन हो गया वही बना रहा तो इस प्रकार कहते है अर्थात ये जय का फल भूत अर्थात जीत गये उनका वो बना रहा अस्मा अनुभूयते यही जो अच्छा शब्द का अर्थ है कि अर्थात इस प्रकार की वो लोग अनुभव किए कि हम लोगों का जय फल अर्थात हम लोग अभी हमारा वो सत्ता बना रहा नहीं तो च्युत हो जाते है अपने सामर्थ्य से तो इस प्रकार की वो लोग अनुभव करने लगे और क्या नहीं किए कि न अस्मत प्रत्यगात्म भूत ईश्वर कृत ये जो जय ये हम लोग का जो प्रत्यगात्म है ईश्वर उनके द्वारा ये जय नहीं है ऐसा वो लोग हिम मानने लगे इस प्रकार के तो ये अर्थात एक प्रकार की स्वभाव धीरे धीरे बना लेना है कि सब शिव की इच्छा से हुआ ये हुआ हमको मिला शिव जी की इच्छा से हुआ तब तो जब धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगा कि शिवजी के इच्छा से मिला फिर जब ये होना था नहीं हुआ ये मिला नहीं तो तब तो फिर क्या कहेंगे ये शिव की इच्छा अगर जो मिला हमारा उद्यम से मिला और जो मिला नहीं वो शिव की इच्छा से मिला नहीं वो कठिन हो जाएगा तो ये स्वभाव बना लेना है धीरे धीरे अर्थात ये ये अहंकार नाश होने का एक उपाय है ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है ये अहंकार तो जैसे कर्म मार्ग में बाधक है अर्थात जो कर्मयोग में है उनके लिए बाधक है आलस्य प्रमाद और जो उपासना मार्ग में लगे हुए हैं उनके लिए बाध, बाधक है कहते आडम्बर विलासिता पूजा तो करेंगे शिव जी का किन्तु सोड़ उपचार होना चाहिए तो उपचार करने के लिए पंद्रह दिन लग जाएगा और पूजा एक दिन हो जाएगा ये सब विलासिता है उपासना अर्थात वो तो मन को लगाना है जितना अधिक मन से वो कार्य करते रहे और आड़म्बर करते करते उसी में ही समय जाएगा व्यर्थ वो सब विलासिता कहते हैं उपासना में बाधक हर ज्ञान मार्ग में बाधक है अहंकार तो हमने ऐसा किया हमने ऐसा किया इस प्रकार की वो बात जितना घट जाए धीरे धीरे अधिक शिव जी के चलते हुआ इस प्रकार की स्वभा बना लेने तद आत्म, आत्मस्त तद अर्थात तेसाम हाँ ये जो दो खंडाकार है ये खंडाकार दिया जाता है आगे का कितने ओ है अथवा आ है तो अच्छा मतलब खंडाकार साधारण तो नहीं दिया जाता आ, क्योंकि इस प्रकार जहाँ किया जाता है वहाँ खंडाकार नहीं दिया जाता है हाँ तो फिर तदा तदा अर्थात प्राप्त बनता तदा आत्मसंस्त प्रत्येगा तदा के अन्वय अनु ठीक है तदा होने से भी हो जाएगा तदा होने से भी ठीक है मतलब तदा का अन्वय फिर आगे लेंगे तदा अस्माकम एवं अंतिम पंक्ति में दिया अस्माकम एवं अयम विजय तो तदा अस्माक अनुभूय आत्मसंस्त आत्मसंस्त अर्थात उनका अंतःकरण में विद्यमान है वो हो जाएगा ठीक है तदा पाठ इस प्रकार की पदक्षेद कर लेना ठीक है अच्छा न अस्मत प्रत्यगात्म भूत ईश्वर इति अस्मत प्रत्यग आत्म भूत हम लोग का जो प्रत्यगात्म भूत इसका विजय नहीं है अर्थात ईश्वर का ये विजय नहीं है अच्छा या जो न अस्मद आत्म प्रत्यक आत्म भूत है ना इसी के आधार पर वहा तेसाम आत्म हमने अर्थ लगा लिया था ठीक है ये मंत्र पूरा हुआ अभी इसमें दिखाया गया कि ये देवताओं का क्या दुस्थिति हो गई परमेश्वर का ये विजय है परमेश्वर का महिमा है किंतु तो आपने में कर्तृत्व आरोप करना ये सब दुस्थिति आगे भाषण टीका में अच्छा टीका और टीका तो पूरा हो गया प्रथम मंत्र का जगतस्थेमने थेमने स्थर्य आये और पूरा हो गया ये आगे आगे मंत्र के लिए टीका एवं मिथ्या अभिमाने मिथ्याभिम क्षणवताम इस प्रकार की मिथ्या मिथ्याभिम ई क्षणवताम अनुभव कर, मिथ्या अभिमान इसका अनुभव करते हैं हमने जीता ये ऐश्वर्य ये भूति ये हम लोग का है इस लोगों का आगे मंत्र कहते हैं तद्यशांग विज्ञ तेभ्यो प्रादुर्बूव त्यजानत किमिदम् यक्ष तद हेसाम बीज ते भो ह प्रादुर्भ जैसे है अन्यथा तो ठीक है तद उनमें अभी देवताओं में मिथ्या अभिमान आ गया ये जो ईक्षण किए वो लोग ईक्षण किए यही जो मिथ्या ईक्षण हुआ तद इसको तद शब्द से कह जाता है एसाम, एसाम ये मिथ्या ईक्षण किनका हुआ देवताओं का देवान विजगज विज्ञ ये एक है बहुवचन है एक बचन तो देवताओं का मिथ्याण को एक कोई जान लिया फिर कौन होगा वो ब्रह्म देवताओं के लिए वो भी प्रादुर्भ अभी देवताओं का ये मिथ्या अभिमान को जान करके उनके लिए प्रादुर्भव हुआ उनका तेजानत किम इदम यक्षमिति तद द्वितीयन इदम यक्षम से कर्तरी से यक्ष हो जाएगा ये इदम यक्षम इदम किम् तद् तदम यक्षम किम् इति न न्यजानत देवा देवताओं को पता नहीं चला ये जो सामने में अभी दिख रहा है यक्ष तो यक्ष अर्थात तो पूजा धातु से पूजा का धातु से बनता है अर्थात पूजनीय इतना तो अर्थात तो प्रकाशमान दीप्तिमान ये दिख रहा है पूजा करने का इच्छा तो अर्थात तो पूजनीय अर्था पूजा करने का इच्छा अंदर में हो जाता है किंतु ये है कौन ये अभी उन लोगों को पता नहीं चला टीका में भाष्य में तलेसा मिथ्य क्षण विज्ञो विज्ञातप ब्रह्म तदह तद अर्थात किल ऐसा क्षण तद शब्द का अर्थ कहते हैं तद ह मंत्र हे ह का अर्थ हो गया किल तद का अर्थ ऐसा मिथ्य क्षण मिथ्याणम विज्ञो मंत्र में है अर्थात हो गया विज्ञात वर्ता ब्रह्म ब्रह्म ने जान लिया तो ये कैसे ब्रह्म ने इस प्रकार की जान लिया उनके अंदर में मिथ्या अभिमान आया आयाबुल करके कहते हैं ही तो तो सर्व देवानामच मिथ्या सर्वईक्षित्री तत्सर्वतण प्रयुक्तवात्वा च मिथ्याज्ञान उपलभ्य मे असुरथ्या भवुर तदुंपया तदनुकंपया पनोदयन पनोदनेन न इति आगे अगृयामी मा ने देश्यो दुड़ा संशोधन कल नयाम हेभ्यो देश्यो दिलाय दो चतुर्थी ह अच्छा सो योग निर्मितेना किलार्था प्रादुर्बूब महात्म विस्मापनी गोचरे प्रादुर्बूव यहाँ तक ये पूरा मंत्र हो गया लगभग सर्व सर्वईक्षित्री तत् वो ब्रह्म सर्वईक्षित्री सभी को मतलब तो सभी को जानने वाला है अर्थात सर्वज्ञ ही तथा तद ब्रह्म सर्व भूत करण प्रयुक्तृत्व सभी भूतों का जो कारण है तो अंत हो वही हो सभी का प्रेरक वही है क्योंकि जब के सितम पतती प्रेषित मनह कहा गया था उसका उत्तर दे दिया गया था स्रोत्र से सभी भूतों का इंद्रियों का अंत करण का वही प्रेरक है वही उनका प्रयोजक प्रेरणा देता है चलने के लिए <coughs> देवानां च मिथ्या ज्ञान उपलब्य देवताओं का ये मिथ्या अभिमान जो हुआ इसको जान करके क्योंकि सभी का अंत करण इंद्रियो को वही प्रेरणा देता है जानता है उपलब्य <coughs> फिर क्या हुआ ब्रह्म के अंदर में विचार कहते माँ एव असुर पराभवे पराभवेयु इति ये जो देवता लोग हैं असुरों के जैसा मिथ्या अभिमान से पराजित तो न हो जाए अर्थात स्थिति च्युत तो न हो जाए ऐसे परमात्मा चिंतन करते हैं अर्थात तो सत्व स्वभाव नाश न हो जाए रजस तमस के द्वारा ये परमात्मा रक्षा करते हैं अर्थात तो असुर देवताओं में है अपने स्थिति चित्त न हो जाए तद तो अनुकंपया तेसु अनुकंपा देवताओं के ऊपर अनुकंपा करने के लिए देवान मिथ्याभिमान अपन वोदने न अनुग्रहीयामी इस प्रकार की चिंतन किया देवताओं को अनुग्रह करूंगा ब्रह्म चिंतन क्या कैसे उनका मिथ्या अभिमान का करके नाश करके तो ये ये कहते ना जब जब शिष्य का ये मिथ्या अभिमान जब गुरु निराकरण करते हैं शिष्य को तो पीड़ा होगा तो जैसे कहते ना ऑपरेशन करके वो जो ये पज निकाल देते हैं तो पीड़ा तो होता है बच्चा तो रोता है किन्तु वास्तविक अनुग्रह करता है चिकित्सक तो अनुग्रह करता है इसी प्रकार की अभिमान जिस समय में ये है नाश करते हैं गुरु उस समय में वास्तविक उसका मिथ्या अभिमान को नाश करके अनुग्रह करते हैं अनुग्रह अनुग्रह करने का इच्छा से ही परमात्मा किया कि तेभ्यो मंत्र में है तेभ्यो उसका अर्थ देवे भ्य का अर्थ बिरकि अर्थात प्रसिद्धि अर्थ में देवे भ्यो अर्था देवताओं के लिए प्रादुर्भू गादुर्भाव हो कैसे प्रादुर्भाव होगे निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो कैसे प्रादुर्भाव हो गये हैं, सो योग महात्म्य निर्मित न अपना योग महात्म्य से वो निर्मित हो गये गीता में न समवाम आत्माया तो आत्मा माया से तो ये ईश्वर होने पर भी कहता है भूतान भूत ईश्वर भी प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवामि न न प्रकृतिम स्वामिष्ठा संभवामी सो स्वयोग महात्म्य निर्मित न अपना योग उसका महात्म्य उससे निर्मित हुआ अद्भुत विस्मापनीयन अद्भुत अर्थात विस्मापनीय विस्मापनीय अर्थात स्मयी आश्चर्य अर्थात आश्चर्य कराने वाला निजंत हुआ स्म अर्थात तो आश्रय कराने वाला रूपेण देवान इंद्रिय गोचरे प्रादुर्भ देवताओं का इंद्रिय गोचर अर्थात तो इंद्रिय संकर्ष हो पाएगा ऐसा स्थान पर ब्रह्म प्रादुर्भाव हो गया कैसे हुआ कहते सो माया टीका में पूर्व पृष्ठ है सो योग महात्म्य निर्मित न ये भाष्य का प्रतीक लिए तो स्व योग महात्म्य सत्व रजस तमसा त्रयाणाम गुणा नाम, नाम योग ये हो गया स्व योग स्व अर्थात जो तीनों गुण अपने में है मतलब अपने साथ में है उन्हीं का योग योग अर्थात युक्ति युक्ति का अर्थ घटना अर्थात उनको विशेष रूप से ले आना वो क्या हो गया अभी कहते हैं माया तन महात्म्य न महात्म्य न ऐसे है यहाँ तक तन महात्म्य निर्मितं निर्मी निर्मित मी में एक बिंदी हो गया नहीं ठीक है अच्छा ठीक नहीं है हाँ मी में एक बिंदी हो गया ना निर्मी निर्मितं निर्मी में बिंदी हो गया तो में तो होगा निर्मितं आगे तेने तीर्थ तेने त्यर्थ नया में ठीक है पुराना में ये ठीक नहीं था तेन इत्यर्थ तेने त्यर्थ क्यूंकि भाष्य में है सो योग महात्म्य निर्मित नृतीयांत है उसके लिए कह देते हैं ये जो गुणों का घटन वो माया माया का महात्म्य उससे निर्मित हुआ अर्थात तो माया से निर्मित हुआ ऐसा अद्भुत रूप जो की दूसरों को विस्मय कराने वाला देवताओं का इंद्रिय गोचर में इंद्रिय गोचर है इंद्रिय संकर्ष देश में तथ प्रादुर्भूतम ब्रह्म न ब्यजानत वो जो प्रादुर्भूत हो गया ब्रह्म प्रकट हो गया ये ब्रह्म न बजानत उसको नहीं जान पाए नैव विज्ञातवंतो देवा देवता लोग इसको नहीं जान पाए किम इदम यक्षम पूज्यम महद इति ये जो पूज्य यक्ष सामने में दिखता है महद ये महान है महद महद अर्था भूतम भूतम कहते सत्वम महान है और कोई विद्यमान पदार्थ ऐसा दिखता है किम इदम यक्षम पूज्यम महद्भ भूतम इत निर्गुण निर्विशेष ये निष्क्रिय निराकार परमात्मा भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए सगुण रूप ये ले सकते हैं तो यही यहाँ दिखाते हैं अर्थात निर्गुण निराकार है तो फिर हम उपासना करेंगे तो निष्क्रिय है हमारा कोई कार्य सिद्धि नहीं होगा इस प्रकार की है, नहीं है ये कल्पतुरुकार का श्लोक है चिन्मय से द्वितीय से निष्कलशरी उपासका न कार्या ब्रमणो रूप कल्पना आगे निष्क्रिय अशरीर ये सब है परमात्मा किंतु उपासकों का कार्य सिद्धि के लिए वो मतलब शरीर धारण कर लेगा इसलिए वो निर्गुण निराकार होने पर भी हम उपासना करेंगे तो हमारा चित्त एकाग्र कराएंगे अच्छा ये द्वितीय मंत्र पूरा हुआ आज यहाँ तक ओ संग नो मित्रुण शो भगत यहाँ श्रन् विद विष्णु शनो विष्णुगुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु